सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी ऐसा और पति किसी को को ना सवेरे जब ऑफिस जा रहे कम कम से कम दस बार जनाब घर जल्दी जल जाओगी मैं जलू मैं क्या पर हुआ क्या है कुछ याद भी रहता है सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर देखो अभी सिर्फ सात बजे है और छह बजे ऑफिस ऐसी निकलता हूँ और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो ऑफिस ऐसी घर आने में कम से कम एक घंटा लगी जाता है अगर कैसे रह गए तो वापस चले जाओ तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था हाँ और आज ये बंटन कर कहा जाने का इरादा है तुम्हें तो दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है तारीख चौबीस अप्रैल हाँ चौबीस अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है चौबीस अप्रैल महत्वपूर्ण तो अरे हाँ याद आया आज हाँ तो हमारी शादी की साल है यानी मैरिज एनिवर्सरी अब याद आया की आज आप मुझे ऑफिस ऐसी जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं भाई शादी है सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बस बस रहने दो अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता अब मुंह देख के बात मत करो जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह के ही आदमी उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है अच्छा बाबा माफ कर दो कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़ कर उठक बैठक लगा लो अरे लगा ही लेता हूँ अरे अरे, क्या कर रहे हो कोई देखेगा तो क्या कहेगा तो बोलो माफ किया अच्छा बाबा माफ किया आ, ये हुई ना बात आ, अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है अरे पर तुम वह मुड्ढी पर क्यों बैठी हो सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना नहीं नहीं अब मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दास होती है, है? ये, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कहीं में सपना तो नहीं देख रहा देखो सीमा तुम्हे मेरी कसम सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी तीस साल पहले शादी हुई थी बातों को बैठी ये सब पुरानी बातें हैं आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर है और वैसे भी पति पत्नी तो ग्रस्थी की गाड़ी के तुम तो पहिये हैं अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो समझ लो की ग्रस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है अगर तुम मुड्डी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ, तो बैठ जाऊंगी अच्छा और अगर मैं भी चौकी पर, तो तो पर बैठ गया तो, 네, तो मैं पीढ़ी पर बैठ जाऊंगी और अगर मैं भी पीढ़ी पर बैठ गया तो बैठ जाऊंगी और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया तो? तो और मैं और मैं तो, तो, तो मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊं और इस बेकार की बहस में ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिर है देखो अभी बजे हैं साढ़े सात हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे हम्म पिछले साल भी तो हमने यही किया था इस बार मैं कुछ नया करने की जैसी तुम्हारी मर्जी हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो सोच रही थी की क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए हाँ भाई ये भी अच्छा आइडिया तो क्या खास बनाने की सोच रही हो अब तुम्हे तो पता ही कि मैं मलाई बहुत अच्छा बनाती हूं। हाँ, ये बात तो माननी अच्छा तो लो बदाम रोल ले आओ और हाँ, का एक पैक मत भूलना एक मिनट एक मिनट तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं। है मुझे पता है अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो आ, मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की साल के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है और पिछली बार शादी की साल पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था उसकी क्यों नहीं कहते हमेशा अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ जना मैं भी सुनो की मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ है, है, अपनी चौच बंद कर और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो और कान खोल कर सुन लो अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरु के प्रवचन में सुनी हुई बातों को भूल जाऊंगी हाँ ठीक है ठीक है लाओ थैला और पैसे दो ये लो थैला पैसे मेरे पास है नहीं क्यों क्यों भाई पैसे क्यों नहीं है अरे अभी परसों तो मैंने तुमको तीन हजार रूपए दिए थे हाँ हाँ बोल तो ऐसे रहे हो, जैसे तीन हजार नहीं तीस हजार दिए हूँ हमारी कि तीन हजार रूपए तो तो खर्च कर दिए अरे सीमा कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ की पैसे देख कर खर्च किया करो अरे तुम एक क्लर्क की बीबी हो किसी आईएस की नहीं अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर लिया अरे तो ना करती कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था देखो झूठ मत बोलो तब तो रोजाना सुबह शाम उससे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे झूठ सफेद झूठ बल्कि सस्तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी करनी क्या कहा मैं भैं? हाँ हा, तुम भैंस तुम्हारी अम्मा बहस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंसदारे तो कुछ खींच लूंगी अरे जा, जा बड़ी आई जबान खींचने वाली भीमसेन की औलाद क्या कहा भीमसेन की औलाद हाँ हाँ भीम की औलाद तो ठीक है अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ कौन मेरा झाड़ू अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे ये रहा बचाओ अरे बचाओ अरे बचाओ आ तक नहीं छोड़ूंगी तुमको अरे सीमा बहन शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो कहा जा रही हो जन्नुम में क्यों तुमको जन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई वो गुड्डू के पापा गए हैं ना उनको लेने जा रही है पर गुड्डू के पापा वहां क्यों गए हैं? आज हमारी आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे इसलिए मेरे पास रखवा दिया था और कह रहे थे आधे घंटे बाद आकर आपको दे दू मेरे लिए गिफ्ट लाए थे और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग और फिर उसके बाद का अच्छा मूवी का प्रोग्राम बनाया था और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए भगवान मैं क्या क्या? करूं? क्या? तुम धन तो तो भाई दूज के त्यौहार है ना मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन झगड़ कर बैठी हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लू सीमा बहन तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है हाँ सर मैं मैं उनसे अब अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी अब मैं उनको अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है तो जनाब छुपे हैं अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहा जाऊंगा और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था तो ये था तुम्हारा सरप्राइज तुम तो कितने अच्छे हो अरे अब ये सब छोड़ो देखो तुम्हारे चक्कर में आठ बज गए हैं और अब जल्दी चलो अरे बहन अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो अब जाइए और जल्दी जाइए खूब अच्छे से एंजॉय करिए थैंक यू सला ये थी झलकी मैरिज एनिवर्सरी इसके लेखक हरिनारायण शर्मा निर्देशन किया एच एस व्यास ने आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी